सोचो सर कोई इतना भी गिर सकता है क्या सुनीधि को भी नैना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था आपने उसकी इतनी मदद की हमेशा उसके साथ खड़े रहे फिर भी उसने आपका नाम खराब करने में जरा सी भी शर्म नहीं दिखाई जबकि मैंने राघव ने और जतिन ने मिलकर बात को घुमाने की भी कोशिश की ताकि आपका नाम न ना आए लेकिन फिर भी उसने जान अपनी बात सबके सामने रख दी और आप टीम हेड पुष्कर को तो जानते ही वो अब जल्द ही ब्यूरो चीफ के पास आपकी कम्प्लेट करने वाले है सुनीदी को लगा था कि इतना कुछ सुनने के बाद तो विक्रांत पागल हो जाएगा जब वो सिर्फ कॉफी मांगने पर आरोप के मुंह पर कॉफी का कप फेंक सकता है तो फिर तो फिर अब ऐसी हरकत करने पर पर विक्रांत नैना की जान लेने पर उतारू हो जाएगा अब तो नैना का खेल खत्म लेकिन सुनीदी एक बार फिर से गलत सोच रही थी लगभग पांच सात मिनट तक शॉक्ट होकर खड़े रहने के बाद विक्रांत के चेहरे पर अचानक से मुस्कान छा गई <laughs> वाह नैना वाह विक्रांत अचानक से हंसने लगा कमाल कर दिया नैना कमाल कर दिया मैं तो तुम्हारा फैन हो गया क्या? सर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सुनिधि सन्न रहेगी सर आप आपको गुस्सा नहीं आ रहा है आप शांत कैसे बैठे ये सब आप कैसे झेल सकते हैं हे कोई बात नहीं कोई बात नहीं विक्रांत ने हंसते हुए कहा अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ तुम काम करती रहो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे तुरंत बताओ इतना कहकर विक्रांत अपने केबिल में चला गया और वहाँ डेस्क पर से रखकर सोने लगा उसके चेहरे से तो यही लग रहा था कि इन सब बातों से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है बेशक इस वक्त विक्रांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था विक्रांत ने एक बार के लिए तो नैना से भिड़ने का मन भी बना लिया था लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ विचार आया और उसने नैना ऐसी भिड़ने का प्लान स्किप कर दिया विक्रांत ने अपनी वर्तमान स्थिति पर थोड़ा गौर किया इस वक्त वो खुद टीम लीडर पुष्कर ऐसी भिड़ बैठा हुआ है अब ऐसे में वो नैना से भी पंगाल नहीं लेना चाहता था विक्रांत फालतू में अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था दूसरी बात ये भी थी कि पुष्कर या चेतन से भिड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था लेकिन नैना तो उससे भी बड़ी सिरफिरी थी और नैना का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग था इसलिए विक्रांत ने इस वक्त नैना को अफेंड ना करना ही बेहतर समझा अब जब से नैना डीए नगर ब्रांच में आई है तब से यहाँ का माहौल काफी सेंसिटिव हो गया है एक तरफ जहां चेतन और पुष्कर अपनी कुर्सी भी बचाना चाहते थे वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये भी किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त था कि नैना और विक्रांत आपस में मिलकर उनके लिए मुसीबत खड़ी करें। असल मायने में वो यही चाहते थे कि नैना और विक्रांत के बीच दरार बनी रहे और वो दोनों आपस में लड़ते भिड़ते ही रहे इस बीच उन्हें फायदा ये होगा की वो मजे से अपनी कुर्सी पर बैठकर नैना और विक्रांत के चूहे बिल्ली का खेल देखते रहेंगे नैना भी कम चलाक नहीं थी वो ये बात अच्छे से समझती थी की अभी वो इस ब्रांच में नई आई है तो वो किसी भी हालत में पुष्कर और चेतन से पंगा नहीं ले सकती है ऐसा नहीं है कि वो इन दोनों से भिड़ने की हिम्मत नहीं रखती दरअसल वो ऐसा कुछ करके अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है अभी अगर वो इन लोगों के विरुद्ध जाकर कुछ करती है तो उसकी ही रेपुटेशन खराब होगी तो नैना ने सोचा कि क्यों ना विक्रांत को बलि का बकरा बना दिया जाए ये बात वो अच्छे से समझ रही थी कि वो विक्रांत से तो आसानी से भिड़ सकती है लेकिन किसी सीनियर ऑफिसर से भिड़ना उसके लिए उस वक्त ठीक नहीं होगा और अगर विक्रांत नैना के विरुद्ध कुछ भी करने की कोशिश करता है तो फिर उसे सबक सिखाना नैना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है वो चुटकी बजाते हुए विक्रांत का यहाँ से ट्रांसफर करवा सकती है नेना तो चाहती भी यही है कि किसी भी तरह से विक्रांत उससे उलझने के लिए आए फिर वो उसको सबक सिखाएगी इसीलिए उसने आज मीटिंग में सारा इल्जाम विक्रांत के ऊपर ही लगा दिया उधर अब विक्रांत भी जोश के बजाय होश से काम ले रहा था वो अच्छे से जानता था की इस वक्त नैना से पंगा लेना ठीक नहीं है इसीलिए वो चुप बैठा हुआ है हालांकि इस बीच विक्रांत ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के काफी सीनियर ऑफिसर तक का सपोर्ट पा लिया है, लेकिन फिर भी अभी वो नैना से लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है विक्रांत ने इस वक्त सोच लिया है कि जो भी अभी नैना चाहती है वो मुझे नहीं करना है, बस अगर नैना मुझे जानबूझकर छेड़ रही है तो मैं तो मैं भी अब शांति रहूंगा कोई रिएक्शन नहीं दूंगा जितना वो मुझसे रूढ़ होगी मैं उतनी ही नरमी के साथ उसके साथ पेश आऊंगा देखता हूँ नैना मुझे कब तक उकसाती रहती है इसी सोच के साथ विक्रांत ने अपने डेस्क पर सिर रखकर अपनी आंखें मूंद ली फिर अपने दिमाग में बातें करने लग गया नैना नैना नैना मिस नैना गिरेवाल तुम जितना मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो पहुंचाओ मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा आज विक्रांत सक्सेना खुद से वादा कर रहा है की अगर मैंने तुमसे एक एक जख्म का हिसाब न लिया तो मेरा नाम बदल देना विक्रांत भले ही डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यह किडनैपिंग केस ही चल रहा था खासतौर पर उसका दिमाग रमाकांत अग्रवाल की पत्नी की फोटो पर लगा हुआ था विक्रांत इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भला ये कैसे संभव है कि रमाकांत अग्रवाल की पत्नी की शक्ल गायब हुए बच्चे निखिल खरबंदा से बिल्कुल मिल रही है ये कोई इतफाक तो नहीं हो सकता क्या पता अगर कुछ छानबीन की जाये तो कुछ निकलकर सामने आये आज तीसरा दिन था जब विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ शब्द कोड वर्ड के तौर पर दिया गया था यह फोटो मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है अचानक से ही इस किडनैपिंग केस में रमाकांत का नाम जुड़ा है और फिर उसकी वाइफ की फोटो गायब हुए बच्चे की शक्ल से मिल रही है भला इतना बड़ा इतफाक कैसे हो सकता है लेकिन नितिन खरबंदा का रमाकांत अग्रवाल की पत्नी ऐसी क्या रिलेशन हो सकता है विक्रांत से उसमें पड़ा हुआ था इस फोटो वाली घटना के साथ ही विक्रांत का दिमाग करण मलहान की मौत पर भी लगा हुआ था क्या सच में उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई थी या फिर उसका भी किसी ने मर्डर करवाया था आज देव के साथ अमित भी करण के बारे में पता लगाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल गया हुआ था। इन दोनों ने अपना पूरा दिन उसके बारे में पता लगाने में निकाल दिया था लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया था यहाँ तक के देव और अमित को करण की मौत की असली वजह भी नहीं पता चल पाई थी उधर सुनिधि के साथ मिलकर राघव पूरा दिन गजेंद्र ठाकुर का और रमाकांत अग्रवाल के बीच के रिलेशन के बारे में पता लगाने में जुटे रहे लेकिन उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी यहाँ तक कि राघव ने अपना पूरा जी जान लगा दिया था फिर भी वो गजेंद्र और रमाकांत के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया था समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब नेचुरली हो रहा है कि कोई जानबूझकर ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा है ये सिचुएशन देख तो यही लग रहा था की कोई जान सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है इस तरह सोचते सोचते विक्रांत के दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रमाकांत अग्रवाल अशोक और करण ये तीनों इतफाकन आर्मी के एक ही बटालियन में काम करते थे लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन ना रहा हो ये दोनों एक दूसरे को जानते भी ना रहे हो और क्या पता इनका इस किडनैपिंग केस से कोई लेना देना न हो पुलिस गलत दिशा इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो ऐसा सोचते सोचते विक्रांत की आंख बंद सी होने लगी और फिर उसे कब नींद आगे पता ही नहीं चला जब विक्रांत की नींद खुली तब तक शाम के छह बज चुके थे और ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। सभी घर के लिए जा चुके थे ऑफिस में विक्रांत के अलावा सिर्फ सुनिधि ही रुकी हुई थी विक्रांत के उठते ही वो उसके बगल आकर खड़ी होगी और फिर उसने विक्रांत को बताया की रमाकांत अग्रवाल की पत्नी का नितिन खरबंदा ऐसी कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है विकांत बड़ी सी जमाई सी ली और फिर कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गया अब उसे यकीन हो गया कि ये फोटो वाली बात महज़ एक की था सच में रमाकांत की बीवी का गायब हुए बच्चे नितिन खरबंदा से कोई कनेक्शन नहीं है फिर सुनिधि ने विक्रांत को बताया कि नैना ने टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स को रमाकांत के घर के पास उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए भेजा हुआ है ओह ऐसा है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो मनी मन सोचने लगा नैना है जितना उड़ रहा है उड़ लो देखता हूँ तुम कहाँ तक जाती हो तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी